शावासी उपनिषद सदगुरु ओषो के अमृत प्रवचन एवं ध्यान प्रेम ट्रैक दो प्रभु यानी अस्तित्व जो है परमात्मा यानी अस्तित्व जो है सिर्फ है इजनेस होना जिसका गुण हम कुछ भी करें उसके होने में कोई अंतर नहीं पड़ता इसे वैज्ञानिक किसी और ढंग से कहते हैं वो कहते हैं हम किसी चीज को नष्ट नहीं कर सकते इसका मतलब हुआ कि हम किसी चीज को हैपन के बाहर नहीं निकाल सकते अगर हम एक मिट्टी के टुकड़े को मिटाना चाहें तो हम राख बना लेंगे लेकिन राख रहेगी हम उसे चाहे सागर में फेंक दें वो पानी में घुलकर डूब जाएगी दिखाई नहीं पड़ेगी लेकिन रहेगी हम सब कुछ मिटा सकते हैं लेकिन उसकी इजनेस उसके होने को नहीं मिटा सकते उसका होना कायम रहेगा हम कुछ भी करते चले जाएं उसके होने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा होना बाकी रहेगा हां होने को हम शकल दे सकते हैं हम हजार शक्लें दे सकते हैं हम नए नए रूप और आकार दे सकते हैं हम आकार बदल सकते लेकिन जो है उसके भीतर उसे हम नहीं बदल सकते वो रहेगा कल मिट्टी थी आज राख है कल लकड़ी थी आज कोयला है कल कोयला था आज हीरा है लेकिन है मैं कोई फर्क नहीं पाता है कायम रहता है परमात्मा का अर्थ है सारी चीजों के भीतर जो हैपन है वो जो इजनेस जो एग्जिस्टेंस है जो अस्तित्व है होना है वही है। कितनी ही चीजें बनती चली जाएं उस होने में कुछ जुड़ता नहीं और कितनी ही चीजें मिटती चली जाएं उस होने में कुछ कम होता नहीं वो उतना का ही उतना वही का वही अलिप्त और असंघ अस्पर्शित नहीं पानी पर भी हम रेखा खींचते हैं तो कुछ बनता है मिट जाता है बनते ही लेकिन परमात्मा पर इस सारे अस्तित्व से इतनी भी रेखा नहीं खींचती इतना भी नहीं बनता है इसलिए उपनिषद का यह वचन कहता है कि पूर्ण से उस पूर्ण से यह पूर्ण निकला उस पूर्ण से यह पूर्ण निकला वो अज्ञात है यह ज्ञात है जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो उससे निकला जो नहीं दिखाई पड़ रहा है जिसे हम जानते हैं वो उससे निकला जिसे हम नहीं जानते जो हमारे अनुभव में आता है वो उससे निकला जो हमारे अनुभव में नहीं आता है इस बात को भी ठीक से ख्याल में ले लेना चाहिए जो भी हमारे अनुभव में आता है वह सदा उससे निकलता है जो हमारे अनुभव में नहीं आता और जो हमें दिखाई पड़ता है वो उससे निकलता है जो अदरस और जो हमें ज्ञात है वो अज्ञात से निकलता है और जो हमें परिचित है वो अपरिचित से आता है एक बीज हम बोधित और बीज से एक वृक्ष निकल आता है और बीज को हम तोड़े और तोड़ें और खंड खंड कर डालें और कहीं भी वृक्ष का कोई पता नहीं चलता कहीं कोई पता नहीं चलता कहीं वे फूल नहीं मिलते जो कल निकल आएंगे कहीं वे पत्ते नहीं दिखाई पड़ते जो कल निकल आएंगे वे कहां से आते हैं? वे अदृश्य से आते हैं? वे अदृश्य से निर्मित हो जाते प्रतिपल अदृश्य दृश्य में रूपांतरित होता रहता है और दृश्य अदृश्य में खोता चला जाता है प्रतिपल सीमाओं में असीम आता है और प्रतिपल सीमाओं से असीम वापस लौटता है ठीक ऐसे ही जैसे हमारी श्वास भीतर गई और बाहर गई पूरा अस्तित्व ऐसे ही श्वास ले रहा है इस अस्तित्व की श्वास को जो जानते हैं वो कहते हैं सृष्टि और प्रलय वो कहते हैं कि अस्तित्व की एक श्वास जब भीतर आती तो सृष्टि का निर्माण होता है द क्रिएशन और जब अस्तित्व की श्वास बाहर जाती है तो प्रलय होता है दनेशन और अस्तित्व की एक श्वास हमारे लिए तो अनंत अस्तित्व है उस बीच तो हम अनंत जन्म लेते आते हैं और जाते हैं इस सूत्र में दोनों बातें कही हैं पूर्ण से पूर्ण निकल आता है फिर भी पीछे पूर्ण ही शेष रहता पूर्ण में पूर्ण लीन हो जाता है फिर भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है। वो पूर्ण अछूता कुंवरा का कुरा ही रह जाता उसके कुरेपन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसकी वर्जिनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ी मुश्किल बात है मां से बेटा पैदा हो जाए और वो कुआरी रह जाए सिर्फ जीसस की मां के बाबत ऐसी बात कही जाती है। कि जीसस पैदा हुए और मरियम कुरी रह गई वो इसीलिए कही जाती है वो इसलिए कही जाती है कि जीसस और मरियम को जिन्होंने जाना और पहचाना जीसस को उन्होंने कहा यह तो ठीक वैसा ही अस्तित्व का जन्म है जैसे कि पूर्ण से पूर्ण आता इसलिए ईसाई नहीं समझा पाते ईसाई बड़ी मुश्किल में पड़ते हैं इस बात को पकड़ के कि मरियम कुरी कैसे रह गई उन्हें पता ही नहीं है उस गणित का जहां कि मां से बच्चा भी पैदा हो जाए और मां कुआरी रह जाए उस गणित का उन्हें कोई पता नहीं हायर मैथमेटिक्स का उन्हें कोई पता नहीं बड़ी कठिनाई में है ईसाइत क्योंकि वो कहते हैं कि इसे कैसे समझाएं ये हो नहीं सकता इसलिए मेरेकल है चमत्कार है ये हो तो नहीं सकता gelsra, लेकिन भगवान ने कोई चमत्कार दिखाया है लेकिन इस जगत में भगवान जो भी चमत्कार दिखाता है वो हर क्षण दिखा रहा है इस जगत में कोई चमत्कार नहीं होते और या फिर हर क्षण जो हो रहा है वह सब चमत्कार है सब मेरेकल जब भी एक बीज से वृक्ष पैदा होता है तब चमत्कार होता है और जब भी एक मां से बेटा पैदा होता है तब चमत्कार होता है नहीं कठिनाई नहीं है अगर कोई मां अपने को इस सूत्र में लीन कर ले कि पूर्ण से जब इतना बड़ा संसार निकल आता है और पीछे पूर्ण अछूता रह जाता है तो कौन सी कठिनाई है अगर मां इस सूत्र के साथ अपने को एक कर ले तो मां बन सकती है बेटे को जन्म दे सकती और कुआरी बच सकती है इस सूत्र को ठीक से कोई साधक समझ ले और मैं तो आपको इसीलिए कह रहा हूं कि आपको साधना की दृष्टि से ख्याल में आ जाए अगर साधना की दृष्टि से ख्याल में आ जाए तो आप सब करके भी अकर्ता रह जाते आपने जो भी किया अगर परमात्मा इतना करके और पीछे अछूता रह जाता है तो आप भी सब करके पीछे अछूते रह जाते लेकिन इस सत्य को जानने की बात है इसको पहचानने की बात अगर इतना बड़ा संसार बना के परमात्मा पीछे ग्रस्त नहीं बन जाता तो एक छोटा सा घर बना के एक आदमी ग्रस्त बन जाए पागलपन इतने विराट संसार के जाल को खड़ा करके अगर परमात्मा वैसे का वैसा रह जाता है जैसा था तो आप एक दुकान छोटी सी चला के और नष्ट हो जाते कहीं कुछ भूल हो रही कहीं कुछ भूल हो रही है कहीं, कहीं अनजाने में आप अपने कर्मों के साथ अपने को एक आइडेंटिटी कर रहे हैं एक मान रहे हैं तादात्म कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं समझ रहे हैं मैं कर रहा हूं बस कठिनाई में पड़ रहे हैं जिस दिन आप इतना जान लेंगे कि जो हो रहा है वो हो रहा है मैं नहीं कर रहा हूं उसी दिन आप सन्यासी हो जाते ग्रस्त मैं उसे कहता हूं जो सोचता है मैं कर रहा हूं सन्यासी मैं उसे कहता हूं जो कहता है हो रहा है कहता ही नहीं क्योंकि कहने से क्या होगा जानता है जानता ही नहीं क्योंकि अकेले जानने से क्या होगा जीता है इसे देखें मेरे समझाने से शायद उतना आसानी से दिखाई ना पड़े जितना प्रयोग करने से दिखाई पड़ जाए कोई एक छोटा सा काम करके देखें और पूरे वक्त जानते रहें कि हो रहा है मैं नहीं कर रहा हूं कोई भी काम करके देखें खाना खा के देखें रास्ते पे चल के देखें किसी पे क्रोध करके देखें और जानें कि हो रहा और पीछे खड़े देखते रहें कि हो रहा तब आपको इस सूत्र का राज मिल जाएगा इसको सीक्रेट की इसकी कुंजी आपके हाथ में आ जाएगी तब आप पाएंगे कि बाहर कुछ हो रहा है और आप पीछे अछूते वही के वही हैं जो करने के पहले थे और जो करने के बाद भी रह जाएंगे तब बीच की घटना सपने की जैसी आएगी और खो जाएगी संसार परमात्मा के लिए एक स्वप्न से ज्यादा नहीं आपके लिए भी संसार एक स्वप्न हो जाए तो आप भी परमात्मा से भिन्न नहीं रह जाते फिर दोहराता हूं संसार परमात्मा के लिए एक स्वप्न से ज्यादा नहीं और जब तक आपके लिए संसार एक स्वप्न से ज्यादा है तब तक आप परमात्मा से कम होंगे जिस दिन आपको भी संसार एक स्वप्न जैसा हो जाए, उस दिन आप परमात्मा है उस दिन आप कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्म मैं ब्रह्मू ये बड़े मजे का सूत्र है इस सूत्र में नमालूम कितनी बातें कही गई सूत्र में ये कहा गया है कि वो पूर्ण आ जाता है निकलकर पूरा का पूरा ध्यान रहे पीछे पूरा रह जाता है ये तो कहा ही है साथ में ये भी कहा है कि वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है इसका क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि एक एक व्यक्ति भी पूरा का पूरा परमात्मा है एक एक व्यक्ति भी एक एक अणु भी पूरा का पूरा परमात्मा है ऐसा नहीं कि अणु आंशिक परमात्मा है पूरा का पूरा थोड़ा कठिन है क्योंकि हमारे गणित के लिए अपरिचित है अगर यह समझ में आया कि पूर्ण से पूर्ण निकल आता है और पीछे पूर्ण रह जाता है तो मैं और एक बात कहता हूं कि पूर्ण से अनंत पूर्ण निकल आते हैं तो भी पीछे पूर्ण रहा जाता है एक पूर्ण निकल के अगर दूसरा पूर्ण ना निकल सके तो उसका मतलब हुआ कि एक के निकलने के बाद पीछे कुछ कम हो गया एक पूर्ण के बाद दूसरा पूर्ण निकले तीसरा पूर्ण निकले और पूर्ण निकलते चले जाएं और पीछे सदा ही पूर्ण निकलने की उतनी ही क्षमता बनी रहे तभी पीछे पूर्ण शेष इस रहा इसलिए ऐसा नहीं है कि आप परमात्मा के एक हिस्से जो ऐसा कहता वह गलत कहता है जो ऐसा कहता है कि आप एक अंश हैं परमात्मा के वो गलत कहता है वो फिर लोअर मैथमेटिक्स की बात कर रहा है वो वही दुनिया की बात कर रहा है जहां दो दो चार होते हैं। वो नापी जोखी जाने वाली दुनिया की बात कर रहा है मैं आपसे कहता हूं और उपनिषद आपसे ये कहते हैं और जिन्होंने भी कभी जाना है वो यही कहते हैं कि तुम पूरे के पूरे परमात्मा हो इसका यह मतलब नहीं कि पड़ोसी पूरा परमात्मा नहीं है नहीं इससे कोई अंतर ही नहीं पड़ता है इससे कोई अंतर ही नहीं पड़ता है एक एक वृक्ष पर गुलाब खिला है एक पूरा खिल गया है पड़ोस में एक दूसरी कली पूरी खिल गई है इस गुलाब के पूरे खिल जाने से बगल की कली के पूरे खिलने में कोई बाधा नहीं पड़ती सहयोग भला मिलता हो बाधा कोई नहीं पड़ती हजार फूल खिल सकते पूरे के पूरे खिल सकते परमात्मा की पूर्णता अनंत पूर्णता है अनंत पूर्णता का अर्थ है कि उसमें से अनंत पूर्ण प्रकट हो सकते एक एक व्यक्ति पूरा का पूरा परमात्मा है एक एक अणु पूरा का पूरा विराट है पूर्णा और उसमें रत्ती मात्र का भी कोई फर्क नहीं अगर फर्क है तो फिर कभी पूरा ना हो सकेगा फिर पूरा करने का कोई उपाय नहीं और अगर कभी पूरा हो जाता है तो वो अभी ही पूरा है सिर्फ हमें पता नहीं सिर्फ हमारे बोध की कमी इस सूत्र को इन साधना के आने वाले दिनों में सदा स्मरण रखना दोहराते रहना मन में कि पूर्ण से पूर्ण आ जाता है पीछे पूर्ण शेष रह जाता है पूर्ण में पूर्ण लीन हो जाता है फिर भी पूर्ण पूर्ण का पूर्ण ही होता है कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता है इसे स्मरण रखना इसे श्वास श्वास में भीतर घूमने देना रोज हम इसकी अनग, अलग अलग व्याख्याएं अलग अलग रूपों में अलग अलग मार्गों से करेंगे आप इसका स्मरण रखना यहां हम व्याख्या करेंगे वहां आप स्मरण को गहरा करते चले जाना ये दोनों चोटें भीतर इकट्ठी होती चली जाएंगी और किसी क्षण इन्हीं सात दिन में वो घटना घट सकती है कि किसी क्षण अचानक ये सूत्र आपके मुंह से निकलेगा और आपको लगेगा कि पूर्ण से पूर्ण निकल आता है और पीछे पूर्ण सेफ रह जाता है पूर्ण पूर्ण में लीन हो जाता है और फिर भी पूर्ण पूर्ण का पूर्ण ही होता है कहीं कोई अंतर नहीं पाता स्वप्न की भांति सब हो जाता है फिर भी कुछ होता नहीं अभिनय की भांति सब घटित हो जाता है फिर भी पीछे सब कुआरा और अछूता रह जाता इसे स्मरण इस जितना ज्यादा स्मरण रख सके उतना उपयोगी होगा 24 घंटे इसकी स्मृति में जीने की कोशिश करें उपनिषदों में जो है वो सिर्फ समझने से समझ में आने वाला नहीं उसे जीने से ही समझ में आने वाला है यह सूत्र ही सिद्धांतों की घोषणा नहीं करते किन्हीं साधनाओं की घोषणा करते ये सूत्र सिर्फ निष्पत्तियां नहीं है ज्ञान की अनुभूतियां और इन्हें जब कोई अपने भीतर जिए इन्हें अपने भीतर जन्म दे इन्हें अपने भीतर खून हड्डी मांस मज्जा में प्रवेश करने दे इन्हें स्वासों में समझ आने दे इन्हें जागते उठते बैठते सोते इनकी सूरति इनकी स्मृति में इनकी गूंज में जिए तब तब कहीं इनका राज इनका रहस्य इनका द्वार खुलना शुरू होता है ये सूत्र में प्राथमिक वक्तव्य आपको दिया हूं अद्भुत लोग रहे होंगे पहले ही सूत्र पर खत्म कर दी है सारी बात कहा है कि तीनों ताप की शांति हो जाए इस सूत्र से त्रिताप की शांति का क्या संबंध हो सकता है किन्हीं सिद्धांतों से किन्हीं के दुखों का कोई अंत हुआ है नहीं लेकिन ऋषि कहता ओम बात पूरी हो गई तुम्हारे सब दुख शांत हो जाए तुम्हारे सब दुखों से मुक्ति हो जाए क्या इस सूत्र को पढ़ने से यह हो सकता है सच में जो पढ़ ले तो हो सकता किताब से जो पढ़े तो कभी नहीं हो सकता वो तो पढ़ लिया हमने वो तो सुन लिया हमने लेकिन जिन्होंने इतने हिम्मत और साहस से कहा है कि बस ओम हो गई बात समाप्त इतनी बात जिसने जान ली उसके सब दुखों का अंत हो जाता है। उसके शरीर के उसके मन के उसके आत्मा के सब ताप नष्ट हो जाते वो समस्त संतापों के बाहर हो जाता इतने आश्वासन से इतने भरोसे से जो आदमी कह रहा है तो मतलब कुछ है मतलब है कि इसे जो जिएगा इसे जो अपने भीतर जन्म देगा वो पाएगा कि सारे दुखों के बाहर हो गए क्योंकि दुख दुख एक ही बात का है चाहे किसी तल पर हो चाहे शरीर के तल पर चाहे मन के तल पर और चाहे आत्मा के तल पर दुख एक ही है वो दुख अहंकार है वह दुख ये कि मैं कर रहा हूं ये मुझ पर हो रहा है ये मुझसे किया जा रहा है यह गाली मुझे दी गई यह गाली मैंने दी है बस वो सारी चीजें मेरे मैं पर आकर इकट्ठी हो जाती लेकिन जब परमात्मा पर कोई अंतर नहीं पड़ता इतने विराट से तो इन सब छोटी छोटी बातों से मुझ पर अंतर क्यों पड़े मैं भी अछूता रह जाऊं मैं भी दूर खड़ा रह जाऊं मैं कहूं कि गाली दी गई मुझे नहीं दी गई मैंने जो किया वो किया गया मैंने नहीं किया है अगर मैं मुझ पर आते कर्म और मुझसे जाते कर्मों के प्रति साक्षी रह जाऊं विटनेस रह जाऊं कर्ता न रह जाऊं तो बड़े जल्दी अद्भुत रहस्य खुलने शुरू हो जाते हैं। इन सात दिन इस सूत्र में जीने की कोशिश करें इसी सूत्र के अलग अलग आयामों में ईसावास उपनिषद में हम व्याख्या करेंगे यहां जो मैं व्याख्या करूं अगर आप उसे जियेंगे भी तो ही समझ में आएगी अन्यथा समझ में नहीं आएगी बात इस सूत्र के संबंध में इतना ही ध्यान के संबंध में कुछ सूचनाएं आपको दे दूं क्योंकि कल सुबह से हम ध्यान में प्रवेश करेंगे पहली बात पूरे समय आने वाले दिनों में जितनी तीव्र श्वास ले सके दिन भर 24 घंटे जब तक होश रहे जितनी गहरी श्वास ले सके उतनी गहरी श्वास हाइपरऑक्सीजनेशन जितनी ज्यादा प्राणवायु भीतर जा सके उतना आपकी साधना के लिए ऊर्जा उपलब्ध होगी एनर्जी उपलब्ध होगी आपके शरीर में बहुत सी ऊर्जाएं छिपी पड़ी हैं पर उन्हें जगाने की और ध्यान की दिशा में सक्रिय करने की चैनलाइज करने की जरूरत है तो पहला सूत्र आपको देता हूं कि उस शक्ति को जगाने का जो निकटतम और सरलतम उपाय आदमी के पास उपलब्ध है वो श्वास है सुबह उठते ही जैसे ही होश आए बिस्तर पर गहरी सांस लेनी शुरू कर दें रास्ते पर चलते हो तो गहरी सांस लें जितनी गहरी आहिस्ता लें परेशान नहीं हो जाना है गहरी लेनी शांति से लेनी आनंद से लेनी पर लेनी गहरी है। और पूरे वक्त ख्याल रखना है कि जितनी ज्यादा प्राणवायु भीतर जा सके आपके खून में आपकी श्वास में आपके हृदय में जितनी प्राणवायु जा सके और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकी जा सके उतना ही जो ध्यान हम करने जा रहे हैं उसमें सरलता हो जाएगी जितनी ज्यादा प्राणवायु भीतर होती है उतनी ही शारीरिक अशुद्धि कम हो जाती है और बड़े मजे की बात है कि शारीरिक अशुद्धि का आधार अगर छूट जाए तो मन को अशुद्ध होने में कठिनाई पड़नी शुरू हो जाती जितनी ताजी हवा भीतर होगी उतने आपके मन के दूषित विचार को पनपने की संभावना कम हो जाएगी और जैसे मैंने कहा ये पूर्ण निदम ऐसे सूत्रों के भीतर खिलने की इनके फूल बनने की संभावना ज्यादा हो जाए तो पहला हाइपर प्राण वायु आधिक इस पर ध्यान रखें सात दिन पूरे इसमें दो तीन बातें होंगी उनसे घबराए ना अगर गहरी सांस लेंगे तो नींद कम हो जाएगी उससे जरा भी चिंता ना लेंगे नींद कम हो जाती है जब भी नींद गहरी हो जाती है तो जितनी गहरी सांस लेंगे सांस की गहराई के साथ नींद की गहराई बढ़ती है इसलिए तो जो लोग मेहनत करते हैं वो रात गहरी नींद सोते हैं जो मेहनत नहीं कर पाते वो रात गहरी नींद नहीं सो पाते जितनी सांस की गहराई होगी भीतर उतनी नींद की गहराई बढ़ जाएगी लेकिन नींद की अगर गहराई बढ़ेगी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एक्सटेंशन कम हो जाएगा लंबाई कम हो जाएगी उसकी चिंता नहीं लेंगे अगर आप सात घंटे सोते हैं तो चार घंटे में पूरी हो जाएगी पांच घंटे में पूरी हो जाएगी इसकी कोई फिक्र नहीं ले। लेकिन पांच घंटे में आप आठ घंटे की बजाय ज्यादा ताजे और ज्यादा आनंदित और ज्यादा स्वस्थ सुबह उठेंगे इसलिए जब सुबह नींद टूट जाए और जल्दी नींद टूटने लगेगी अगर आपने गहरी सांस ली तो जल्दी नींद टूटने लगेगी तो जब नींद टूट जाए उठाए सुबह के उस आनंदपूर्ण क्षण को न खुआ उसका ध्यान के लिए उपयोग कर लेंगे पहली बात दूसरी बात जितना कम भोजन ले सके और जितना हल्का ले सके उतना हित कर जितना अल्प ले सके और जितना हल्का ले सके जो जितना कर सके जिसको जितनी सुविधा हो वो उतना कम कर ले जितना कम कर लेंगे उतना ध्यान की गति तीव्र सुगम हो जाएगी क्यों कुछ गहरे कारण है हमारे शरीर की कुछ सुनिश्चित आदतें ध्यान हमारे शरीर की आदत नहीं है ध्यान हमारे लिए नया काम है शरीर के बंधे हुए एसोसिएशन है शरीर की बंधी हुई आदतों को अगर कहीं से तोड़ दिया जाए तो शरीर और मन नई आदत को पकड़ने में आसानी पाते हैं कई दफे तो आप हैरान होंगे कि अगर आप चिंतित होते हैं और सिर खुजलाने लगते हैं अगर आपका हाथ नीचे बांध दिया जाए और आप सिर न खुजला पाएं तो आप चिंतित ना हो सकेंगे आप कहेंगे कि सिर खुजलाने से चिंता का क्या एसोसिएशन शरीर की निश्चित आदत हो गई है वो अपनी पूरी की पूरी अपनी आदत को अपनी व्यवस्था को पकड़ के पूरा कर लेता है शरीर की जो सबसे गहरी आदत है वो भोजन है सबसे गहरी क्योंकि उसके बिना तो जीवन नहीं हो सकता जो डीप मोस्ट डीपेस्ट ध्यान है सेक्स से भी ज्यादा गहरी जीवन में जितनी भी गहराइयां हैं हमारे उनमें सबसे ज्यादा गहरी आदत भोजन है जन्म के पहले दिन से शुरू होती है और मरने के आखिरी दिन तक चलती है जीवन का अस्तित्व उस पर खड़ा है शरीर उस पर खड़ा है इसलिए अगर आपको अपने मन और शरीर की आदतें बदलनी है तो उसकी गहरी आदत को एकदम शिथिल कर दे उसके शिथिल होते से शरीर का जो कल तक का इंतजाम था वो सब अस्त हो जाएगा और उसकी अस्त हालत में आप नई दिशा में प्रवेश करने में आसानी पाएंगे अन्यथा आप आसानी नहीं पाएंगे तो जितना कम बन सके किसी को उपवास करना हो उपवास कर सकते किसी को एक बार भोजन लेना हो एक बार ले सकता है आपकी मर्जी पर है नियम बनाने की जरूरत नहीं है अपनी मर्जी से चुपचाप जितना कम से कम न्यूनतम मिनिमम का ख्याल रखें तो दूसरी बात स्वल्प आहार तीसरी बात एकाग्रता 24 घंटे में आप गहरी श्वास लेंगे ही साथ ही श्वास पर ध्यान भी रखें तो एकाग्रता सहज फलित हो जाएगी रास्ते पे चल रहे हैं श्वास ले रहे हैं श्वास बाहर से भीतर गई तो देखते रहें बी अटेंटिव देखते रहें कि श्वास भीतर गई फिर श्वास बाहर जा रही तो बाहर गई फिर भीतर गई फिर बाहर गई ध्यान रखेंगे तो गहरा भी ले पाएंगे नहीं तो जैसी भूलेंगे वैसी श्वास धीमी हो जाएगी और गहरा लेते रहेंगे तो ध्यान भी रख पाएंगे क्योंकि गहरा लेने के लिए ध्यान रखना ही पड़ेगा तो ध्यान को श्वास के साथ जोड़ ले कुछ काम करते वक्त अगर ऐसा लगे कि अभी ध्यान श्वास पर नहीं रखा जा सकता तो जिन कामों को करते वक्त ऐसा लगे कि अभी ध्यान श्वास पर नहीं रखा जा सकता तब उन कामों पर कंसेंट्रेशन रखें उन कामों पर एकाग्र रहे खाना खा रहे हैं तो खाने पर पूरी एकाग्रता से खाएं, एक एक कौर पूरे ध्यानपूर्वक उठाएं स्नान कर रहे हैं तो एक एक पानी का एक कतरा भी ऊपर पड़े तो पूरे ध्यानपूर्वक रास्ते पे चल रहे हैं तो पैर एक एक उठे तो ध्यानपूर्वक ये सात दिन आपका चौबीस घंटा ध्यान में लीन हो जाएं। तो यहां तो हम ध्यान करेंगे वो अलग ये मैं आपको बाकी समय पूरी पृष्ठभूमि आपकी बनाने के लिए कह रहा हूं तो तीसरी बात जो भी करें बहुत ध्यानपूर्वक बहुत एकाग्रचित से करें और ज्यादातर तो श्वास पर ही एकाग्रता रखें क्योंकि वो 24 घंटे चलने वाली चीज है ना तो 24 घंटे खाना खा सकते हैं ना स्नान कर सकते न चल सकते श्वास चौबीस घंटे चलेगी उस पर चौबीस घंटे ध्यान रखा जा सकता है उस पर ध्यान रखें भूल जाएं दुनिया में कुछ और हो रहा है बस एक ही काम हो रहा है कि श्वास भीतर आ रही और श्वास बाहर जा रही बस ये श्वास का बाहर और भीतर आना आपके लिए माला की गुरिय बन जाए इस पर ही ध्यान को ले जाए तीसरा सूत्र चौथा सूत्र इंद्री उपवास सेंस डिप्राइवेशन वो तीन बातें उसमें करनी है एक तो जो लोग पूरे दिन मौन रख सकें वो पूरे दिन के लिए मौन हो जाएं जिनको कठिनाई मालूम पड़े वो भी टेलीग्राफिक हो जाएं जो भी बोले तो समझें कि एक एक शब्द का कीमत चुकानी पड़ रही तो दिन में 10-20 शब्द से ज्यादा नहीं बहुत जरूरी मालूम पड़े जान पे ही आ बने तो ही बोले जो पूरा मौन रख सके उनके फायदे का तो कोई हिसाब नहीं पूरा मौन रख सके कोई कठिनाई नहीं एक कागज पेंसिल रख ले जरूरत पड़े तो लिख के बता दें कुछ जरूरत पड़े तो पूरे मौन हो जाए मौन से आपकी सारी शक्ति भीतर इकट्ठी हो जाएगी जिसे हमें ध्यान में आगे ले जाना है आदमी की कोई आधे से ज्यादा शक्ति उसके शब्द ले जाते शब्द को तो बिल्कुल छोड़ दें तो ख्याल कर ले जिसकी जितनी सामर्थ हो उतना मौन हो जाए और इतना तो ध्यान ही रखें कि आपके द्वारा किसी का मौन ना टूटे आपका टूटे आपकी किस्मत आप जिम्मेवार लेकिन आपके द्वारा किसी का ना टूटे अकारण बातें किसी से ना पूछें अकारण जिज्ञासाएं ना करें व्यर्थ के सवाल ना उठाएं किसी को बातचीत में डालने की आप कोशिश ना करें सहयोगी बने दूसरे को मौन करवाने में कोई पूछे तो उसको भी मौन करने का इशारा देना, उसे भी याद दिला कि मौन रहना है बातचीत छोड़ दें बिल्कुल सात दिन फिर बाद में करिए पीछे तो आपने की बहुत सात दिन बिल्कुल छोड़ दें जिससे जितना बन सके पूरा बन सके बहुत ही हितकर होगा फिर आपको कहने को नहीं बचेगा कि ध्यान नहीं होता मैं जो पांच बातें आपसे कहने जा रहा हूं वो आप पूरी कर लेते हैं तो आपको कहने का कारण नहीं आएगा कि ध्यान नहीं होता है और आये कारण तो आप जानना आपके सिवाय और कोई जिम्मेवार नहीं फिर मुझे आके आप मत कहना मौन रखे न्यूनतम जिनसे न बन सके कमजोर हो संकल्पहीन हो मन दुर्बल हो बुद्धि कमजोर हो वो थोड़ा थोड़ा बोल के चलाएं जिनमें थोड़ी भी बुद्धिमत्ता हो संकल्प हो शक्ति हो थोड़े भी अपने पे भरोसा हो वे बिल्कुल चुप हो जाएं। इंद्रिय उपवास में पहला मौन दूसरा आपकी आंख के लिए विशेष पट्टियां बनाइए। वो पट्टियां आप ले लेंगे और कल सुबह से उनका प्रयोग शुरू करें पूरी आंख को बांध देना है आंख ही आपको बाहर ले जाने का द्वार है जितनी ज्यादा देर बांध रख सके उतना अच्छा है जब भी खाली बैठे हैं आंख तो पट्टी बंधी रहने दें। उससे दूसरे दिखाई भी नहीं पड़ेंगे बातचीत का भी मौका नहीं आएगा और आपको अंधा मान के दूसरे भी छोड़ देंगे ठीक है जाने लेते व्यर्थ उनको परेशान ना करें अंधे हो जाए मौन होना तो आपने सुना ही है मैं कहता हूं अंधे भी हो जाए मौन होना भी एक, एक तरह का मुक्ति है अंधा होना और भी गहरी क्योंकि आंख ही हमें 24 घंटे बाहर दौड़ा रही है आंख के बंद होते ही से आप पाएंगे बाहर जाने का उपाय ना रहा भीतर चेतना वर्तुलाकार घूमने लगेगी तो आंख पर पट्टी बांध लें चलते वक्त थोड़ा सा ऊपर सरका लें नीचे देखें बस चलते वक्त थोड़ा ऊपर सरकारें और नीचे देखें एक चार फीट आपको दिखाई पड़ता रहा है, रास्ता उतना काफी उसे बांध के ही पूरा वक्त गुजारे जो रात उसको बांध के ही सो सके वो बांध के ही सोए जिनको अड़चन मालूम हो वो निकाल दें बांध के सोएंगे नींद की गहराई में फर्क पड़ेगा ये जो पट्टी है वो आप बाकी समय तो बांधे ही रखेंगे सुबह यहां जब ध्यान होगा तब पट्टी बंधी रहेगी सुबह के ध्यान में दोपहर के मौन में पट्टी खुली रहेगी लेकिन आप वहां से पट्टी बांध कर ही आएंगे यहां चुपचाप पट्टी खोल कर रख लेंगे दोपहर के घंटे भर के मौन में पट्टी खुली रहेगी रात भी आप पट्टी बांध कर ही आएंगे फिर रात के ध्यान में भी पट्टी खुली रहेगी सुबह जब मैं बोलूंगा तब आपकी पट्टी खुली रहेगी दोपहर मौन में खुली रहेगी रात के ध्यान में खुली रहेगी इतना आपकी आंख के लिए मौका दूंगा यह भी मौका इसलिए दूंगा कि यह भी आपको भीतर ले जाने में सहयोगी बन सके तभी आपकी आंख को बाहर देखने का मौका देना अन्यथा आपकी आंख को बंद ही रखना और सात दिन में आप हैरान हो जाएंगे कि मन के कितने तनाव आंख के बंद रहने से विदा हो जाते हैं जिसकी आप अभी कल्पना नहीं कर सकते मन के अधिकतम तनाव आंख से प्रवेश करते हैं और आंख का तनाव ही मन के स्नायुओं के लिए सबसे बड़े तनाव का कारण है अगर आंख शांत और शिथिल और रिलैक्स हो जाए तो मस्तिष्क के निन्यानबे प्रतिशत रोग विदा हो जाते तो इसका आप पूरे ध्यानपूर्वक इसका उपयोग करना है और ऐसा नहीं तो उसमें बचाव करें बचाव करें तो मेरा कोई हर्जा नहीं बचाव से आपका हर्जा होगा ध्यान यही रखना है कि अधिकतम आपको बिल्कुल ब्लाइंड हो जाना है, आप बिल्कुल अंधे हो गए आंख है ही नहीं सात दिन के लिए उसे छुट्टी दे दी सात दिन के बाद आप पाएंगे कि आंख ऐसी शीतल हो सकती है और आंख की शीतलता के पीछे इतने आनंद के रस झरने बह सकते हैं यह आपकी कल्पना में अभी नहीं हो सकता लेकिन अगर आपने बीच बीच में अपने साथ बेईमानी की तो मेरा जुम्मा नहीं है वह आप पर निर्भर है यहां कोई भी किसी दूसरे को कोई जुम्मेवार नहीं आप अपने को धोखा दे सकते हैं चाहें तो अपने को धोखा देने से बच सकते हैं आंख की पट्टी के साथ ही आपके लिए कान के लिए भी कपास मिलेगा वो दोनों कान पर लगा देना कान को भी छुट्टी दे देनी आंख कान और मुंह तीनों को छुट्टी मिल जाए तो आपकी इंद्रियों का उपवास हो जाता है उसी पट्टी के नीचे कान को भी बंद करके ऊपर से बांध देना तो दूसरे आपके मौन में भी बाधा नहीं दे सकेंगे देना भी चाहें तो भी नहीं दे सकेंगे आप भी देना चाहें तो नहीं दे सकेंगे क्योंकि दूसरे को अवसर देने का पाप भी नहीं देना चाहिए आपके कान खुले तो किसी को बोलने का टेम्पटेशन होता है कहानी बंद है वो बोले भी तो भी नहीं सुन सकते तो टेम्पटेशन नहीं होता कान भी बंद रखने ये इंद्री उपवास मौन आंख और कान ये तो पूरे समय सिर्फ सुबह यहां जब मैं बोलूंगा तब आपको कान और आंख खुली रखनी है दोपहर के ध्यान में आपको कान बंद रखना है आंख खुली रखनी है रात के ध्यान में आपको आंख खुली रखनी है कान बंद रखना है और पांचवी बात ये चार और पांचवी अंतिम और सर्वाधिक जरूरी ध्यान रहे परमात्मा के मंदिर में केवल वे ही लोग प्रवेश करते हैं जो नाचते हुए प्रवेश करते जो हंसते हुए प्रवेश करते जो आनंदित प्रवेश करते रोते हुए लोगों ने परमात्मा के द्वार पर कभी भी मार्ग नहीं पाया है इसलिए उदासी सात दिन के लिए छोड़ दें प्रसन्न रहे हंसे नाचे आह्लादित रहे शेयरफुलनेस पूरे वक्त आपके साथ हो उठते बैठते एक मगन एक धुन में मस्त एक हरसोन मा देखैसी चढ़ी है एक नशा चल रहे हैं तो ऐसे नहीं कि जैसे हर कोई चलता है चल रहे हैं तो ऐसे जैसे कि फकीर को साधक को चलना चाहिए नास्ते हुए आनंदित दूसरे की फिक्र छोड़ दें यहां यहां हम आए ही इसलिए ताकि हम दूसरे की फिक्र छोड़ सके कोई आपको पागल समझेगा बस आप पहले समझने के इतनी समझेगा इससे ज्यादा कोई और हर्जा नहीं है तो इस पूरे शिविर को एक आनंद मग्न मौन लेकिन आनंद से उबलता हुआ चुप लेकिन आलाद से नाचता हुआ शांत लेकिन भीतर ऊर्जा नृत्य करती हुई लास से भरे हुए रहे नाचें, हंसे यहां ध्यान में भी सुबह का जो ध्यान है उसमें भी पूरे आनंद से भरे हुए रहे जब नाचने का मन आया ध्यान में तो नाचें, कूदे हंसे रोए तो वो रोना भी आपके आनंद से ही आए आपके आंसू भी आपकी खुशी को ही लाते हो इसे ध्यान में रखें दोपहर के मौन में भी आपको नाचने का मन है नाचें, ढोलने का मन है ढोलें रात के ध्यान में भी नाचना चाहते हैं नाचें, ढोलना है ढोलें, हंसना है हंसे लेकिन आनंद की किरण आपके साथ बनी रहे ये पांच बातें कल सुबह से शुरू कर देनी है इसलिए आज रात ही आप आंख की पट्टी कान के लिए उस सारा इंतजाम आप कर लेंगे कल सुबह सूरज उगने के साथ आप वो नहीं है जो आए थे फिर आपसे वो अपेक्षा नहीं फिर आपसे अपेक्षा जो मैंने कही वो है और अगर आप अपनी अपेक्षा पूरी करते हैं तो कोई कारण नहीं कोई कारण नहीं है कि यहां से जाते वक्त आप कह सके ओम शांति शांति शांति आप ये कहते हुए आपका हृदय ये कहता हुआ जाए इसमें कुछ भी कठिनाई आज तो ये सूचना ही आपको देनी थी कल सुबह पहले हम घंटे भर इस आवास पर चर्चा करेंगे फिर घंटे भर ध्यान करेंगे फिर दोपहर घंटे भर मौन फिर रात घंटे भर तीसरे प्रकार का ध्यान और बाकी समय तो आपको ध्यान में लीन रहना ही है रात की बैठक पूरी हुई शायद एक दो सूचनाएं कुछ होंगी तो वो मित्र आपको दे देंगे फिर हम देगा